नमस्कार नमस्कार नमस्कार पॉडकास्ट सुन रहे सभी लिसनर्स का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस कार्यक्रम में मैं विनीत आपको सुनवाऊंगा कुछ ऐसे नगमे जिन्हें कंपोज किया हमारे बेहतरीन संगीतकारों ने हर एपिसोड में हम बात करेंगे एक संगीतकार की या संगीतकार जोड़ी की जिन्होंने अपने संगीत de artspart kan in ieder geval in het zwart-wit zijn, maar zwarte de